नंदरिया और मगरमच्छ नंदरिया एक साहसी बंदर था वह चुनौतीपूर्ण कार्यों को हमेशा जंगल में एक द्वीप था जहां से भरे बहुत से आम के पेड़ थे। नंदरिया किसी तरह उस द्वीप पर जाना चाहता था लेकिन नदी विशाल थी द्वीप पर कैसे पहुंचू वह सोचने लगा तभी उसे नदी के बीचों बीच एक चट्टान दिखाई दी नंदरिया ने एक छलांग लगाई वह चट्टान पर पहुंच गया एक और चरंग लगाकर द्वीप पर पहुंच गया ऐसा आम और की। फिर पर घर उसने अपने दावत दी द्वीप बहुत दूर है हम नहीं आएंगे कहकर उसके मित्रों ने वहां जाने से इनकार कर दिया जब भी भूख लगती नंदरिया अकेले ही द्वीप पर चला जाता उसको इस तरह द्वीप पर आते जाते देख एक मगरमच बड़े गौर से देखा करता उसने सोचा किसी तरह इस बंदर को पकड़कर खाना चाहिए बारिश का मौसम था नदी में पानी का स्तर ऊंचा हो, हो गया अब चट्टान कम दिखाई देने लगी एक दिन जब नंदरिया द्वीप से वापस आया तो चट्टान का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था नंदरिया बड़ी सावधानी से चट्टान पर कूदने जा ही रहा था कि अचानक रुक गया यह क्या चट्टान पहले से बड़ी लग रही है पानी का स्तर तो कम हुआ नहीं इसमें जरूर कोई साजिश है कुछ सोचने के बाद उसने चाल सपी चट्टान भाई तुम कुशल तो हो नंदरिया ने आवाज लगाई कोई जवाब नहीं आया नंदरिया ने दोबारा पुकारा तुम आज बात क्यों नहीं कर रही हो चट्टान पर लेटे मगरमच्छ ने सोचा यह नंदरिया उसकी चाल समझ गया बोला तो तुम मगरमच्छ हो तुम्हें क्या चाहिए मगरमच्छ ने क्रोधित होते हुए कहा मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ इस मगरमच्छ से कैसे बचू नंदरिया सोचने लगा फिर उसे एक उपाय सोचा उसने कहा मगरमच्छ भाई मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा तुम अपने मुंह को जितना खोल सकते हो खोल लो मैं सीधा तुम्हारे मुंह में कूद पड़ूंगा पर तुम अपनी आंखें कसकर बंद कर लो मेरे कूदने में जरा सी भी गलती हो गई तो तुम्हारी आंखों को चोट लग सकती है बेवकूफ मगरमच्छ ने कसकर आंखें बंद कर ली और अपना मुंह पूरा खोल दिया नंदरिया निशाना लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर कूदा और दूसरे किनारे पर पहुंच गया मगरमच्छ भाई मुझे पकड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है हंसते हुए नंदरिया भाग गया जा तक